माँ की बातें सरयू बाला देवी मई 1914 आज माँ हमारे बालीगंज के निवास पर आएंगी कल से ही सारी व्यवस्था हो रही है माँ के लिए अलग आसन श्वेद पत्थर के बर्तन आदि खरीदे गए हैं माँ आने वाली है इसी आनंद में रात भर नींद नहीं आई माँ का अपराह में आना निश्चित हुआ था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 और दो बड़े बंधनवार बनाकर माँ के आसन के दोनों ओर लगा दिए समय होते ही मैं उनकी प्रतीक्षा करने लगी माँ न जाने कब आ जाए अब वह शुभ घड़ी आ पहुँची गाड़ी की आवाज़ आते ही हम सभी नीचे उतर गए। गाड़ी के रुकते ही मैंने देखा कि माँ साहास्य वजन स्नेहपूर्ण दृष्टि से हम लोगों की ओर देख रही हैं गाड़ी से उनके उतरते ही हम सभी उनकी चरण धूली लेने को उतावली हो उठी माँ के साथ गोलाब माँ छोटी दीदी नलनी दीदी राधु तथा चार पांच साधु ब्रह्मचारी भी आए हैं श्री माँ को ऊपर ले जाकर आसन पर बैठाने के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया माँ बोली खा लिया है ना? मैंने बड़ी जल्दबाजी की तो भी इससे पहले आना नहीं हो सका अब जाकर आ सकी हूँ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 कहते हुए एक छोटी बच्ची के समान आनंद व्यक्त कर रही है बड़ी गर्मी है माँ बरामदे में चटाई पर लेटी हैं और उनके आसपास सभी बैठे हैं एक पत्थर के कटोरे में उन्हें बर्फ़ का पानी दिया गया है माँ बीच बीच में उसे पी रही हैं मुझे देखकर कर माँ बोली अजी, थोड़ा सा बर्फ़ का पानी पी लो माँ का प्रसादी थोड़ा सा जल पीकर ठंडा होने के बाद मैं फिर से दौड़ रसोई घर में चली आई आज इतनी जल्दी जल्दी निपटाने पर भी काम समाप्त ही नहीं हो रहा था संध्या के बाद बगल के कमरे में ठाकुर का भोग सजाया गया माँ के आकर गोलाब माँ को भोग निवेदन कर देने को कहने पर वे बोली तुम ही दो तुम्हारे उपस्थित रहते मैं क्यों दूँ तब माँ स्वयं ही भोग निवेदन करने बैठी और प्रशंसा करते हुए कहने लगी आहा तुमने कितना सुंदर सजाया है इसी प्रकार बालिका के समान सभी चीज़ों पर आनंद व्यक्त करते हुए वे हम लोगों को असीम आनंद देने लगी भोग हो जाने के बाद माँ तथा तो अन्य सभी प्रसाद ग्रहण करने बैठे सबसे पहले माँ का खाना पूरा हुआ बरामदे में वेत की एक आराम कुर्सी पर बैठकर वे मुझे पुकार कर बोली अजी मुझे पान देती जाओ मैं तब भी गोलाब माँ को परोस रही थी जल्दी से जाकर मैं उन्हें पान दे आई माँ को मांग कर पान खाना पड़ा इस पर मैं थोड़ी लज्जित भी हुई मैंने सुमति से कहा पान लेकर खड़ी नहीं रह सकी देख रही हो कि मैं इधर हूँ थोड़ी देर बाद माँ एक बार नीचे उतरकर नल के पास गई मैं भी लालटेन लेकर सांस चली उद्यान का यह भाग काफ़ी निर्जन है रास्ते के दोनों तरफ क्रोटन के पौधों की पात है